श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णकुमाररादीभक्त श्रीयुक्त केशवसन एकाशीतुत्तराशतम ख्रृष्टवर्षे प्रयात देंद्रठाकुर अचलानंद शिवनाथ हृदय नरेन्द्र गिरीश्रा सीमा तैयानी श्री चतुर्थम खंडम। कोजागर कौजागरपूर्णिमा दिवसे प्राप्य अद्तीयां पाठपूर्तिवा धन्यम एवदव्या व्याप्य वितरी असिवत बहुदूर्वप्रभुना साको मम को वार्तालाप अभूत ज्ञात इक्षसी स्म तदव ज्ञापय किंचि चेष्टा कौमी किन्तु अहं तो पुनः श्रीमती इव भाग्य दधानो न आयात अस् यदर्शन दर्शनस्य दिनं दिनाक मुहूर्त तथा श्रीमुखनिश्रिता सर्वन साक्षा था यहायथ लिखि स्थापय यदि स्मरामे लिखन स एक अपरदिवसीयवाता लिखिष बहु एका विस्मृतवा अस् मे एकाशीतराष्टाद्रृष्टवर्ष से शारदीयावकाश सथम सदर्शन तद्देन केशवमहोदय आगमन स्थिरीकृत आसी अहम नौकाया दक्षिणेशरम गट्टत उत्था कस् कञ्चन् अपृक्षं परमहंसः क्व अस्ति स उत्तरदिक्स्थे आलिन्दे उपाधाने दत्तपृष्टम् एकं जनं दर्शयन् अवदत् एषः परमहंसः कृष्णदसं यथा दृष्टम् उदाहितं धौतवस्त्रं वसानं तथा उपाधाने दत्तपृष्ठं दृष्ट्वा अहम् अचिन्तयम् अयं पुनः कृदृक्परमहंसः किन्तु अपश्यं पादद्वयं कृत्वा तद एव उच्च कृत्न तदव हस्ताभ्या अर्धोत्थ सन् उपधने दृष्ट अस्त प्रतीयते स्म कदापू महाजनानाव उपधाने भारनसाभ्यासो नरम मे अग परमस उपधान से दक्षिणत कचन महोदय उपवेष अस्त शुणोमी स्म मित्र इति, मित्रीय शासन से सहकारी सचिव अभूत भूय अभी दक्षिणत कतिचन भक्ता उपविष्टा सही क्षण कालाजेन्द्रमोदय अवदत पश्य भो केशव आगछति नशन किंचित अग्रत ग प्रत्याृत अवदत् न पुनः किंचितिश जाते अवदत् पश्य पुनः पश्यम कशन दृष्टि एत्य अवदक्षण परम हंस देवो हसन अवदत् पत्रोपरी पति पत्र वजती असौ मने आयात प्राणनाथ आं पश्येशवश किलीना रीति आयाति आयाति न आयाति कियत काला नंतरम संध्या समासन्ना, संध्याय सामसन्ना केशव स संप्रदिता आगम्य यदैव यदि भूमिष सन तस्मत त्र भाई तथा कृत्ता कियत्न मस्तक उत्थास्थ वाता सर्वान्ोका आनीतवान् अस्ति यतः अहं प्रवचनं करिष्यामि इति तद् अहं न शक्ष्यामि यदि करणीयं त्वयैव करणीयम् अहं तत्सर्वं कर्तुं न शक्ष्यामि एतदवस्थायां किञ्चित् दिव्यहास्यं हसन् वदति अहं त्वदीयं भोक्षे स्थास्यामि अहं त्वदीयं भोक्षे शैष्ये तथा सरगार्थम यामी अहम तत्सव न नक्षा केशव महोदय पश्य पिपूर्ण भावावेशन आह आह कौती अहम श्री प्रभो अवस्था दृष्टि चिंत क्याज न पुनः कदापि एताद यादग विश्वासी अस्टे तत् जानस समाधि सामधिभंगातर केशव महोदय अवदत केशव एकदा तव स्थान अगछम शुणोमी स्म तब वदसी कृत्वा मज्जन सागरं सच्चिदनंदसागर प्राप्ति अहम तदा उपरी दिखा कौमी यशवमहोदय पत्नी तथा अन् स्त्रीजना उपविष्टा आसन्यामी ती एस कीदृशी दशा भविष्य यूय गृहिण साचिदनंदसागर कथं प्राप्त तरह नकुस युवपृष्टे कापत्ति चेद भिकोटर आरू्य उपष कि स्था कथम इष्ट आकर्षति तथा धूप्रवेण यूज अंचि ध्यानाकर् शक्थ किंतु तत्सुतेष्टकन आकृष्य अवतायती यूय भक्तिनदियामज्जन क्यन उत्थ पुनः मज्जन कैष्यथ पुन उत्थल यूय पूर्णतः कथम मज्जन कैसे केशवमहोदय अवदत गृहस्थ न महर्षिदेवेंद्रनाथाकुरुस परमहंसदेव दनाथाकुर देवेंद्र देंेन्द्र दिविवार उच्चार्य तश्य कति वर प्रणतवा तत अवदत अभी जानासी एक गृह दुर्गोत्सव स्म उदय अस्तपर्य छाग बलिद स्म कति दानस्य तथा आडंबरो नास्ति कशन अपृछत महाशय इधंबेहे बलिदान से आडंबर नास्ति कथम स अवद अरे इदानं दंता स्खिता भो द्र अं ध्या क्य पर किंतु अतिशय उत्तम जनह श्यव मया वर्तवते तबत् मनुष्य आम नारिककेलविकेदस्थ वर्तवते तब तस्थान आसपे अपसारण प्रवृत्ते तत्रा छादन से किंचित छ्यति कि माया सामता तुष्क जायते तत्सार तदा चृथक् संपद्यारत ढपर ढपरायते आत्मा भवति पृथक तथा शरीर पृथक देश न पुनः योगो वर्त है तहंत महाकटम उपजनयती शालाक या अस्रात भगृह अस्वस्थ पाद उगत खणि निक्षिप्तताम परेु पश्यक उपशाख स्फुरी तद तदंत अशं पलांडुवर्तूलर्तन सप्तः प्रक्षाल्यतां, शालको गंध कि न अपेयात, कि वदन केशवमोदय अवदत केशव युष्माकद्रमोदया वीयते ईश्वर नस्ति भद्र उत्तिष्ठति एक भद्रमोदय सोपा उत्तिषतिद एव आह पार्शत किम अभूत इत्युक्त्वा विसंग्यो भवति विसंगो आहूयताहूयता वैद्य आहूयता वैद्यागमना सर्व स कि वी ईश्वरों एक घटा अर्धक घट घटा वेकघंटा अर्धक घंटा तो वरम कीर्तन साम्धम तदा यदृष्ट तत्में जन्मजन्मसुअस्में सर्वे नर्तिम आरब्धव केशवम अत्यनम अपश्यं अंत्र श्री प्रभु तथा सर्वे तम परवृत नृत्य नृत्य नित्यं पूर्णतः स्थिर सामने काल एवं व्यतीिण्वन पश्य अवगछं अय परंस सत्यं अपरेद्यु मंडे त्रशीतुत्तराष्टादतम खिष्टवर्षे श्रीरामपुर काुवका सह नीता अगछम तदिने दृष्टि अवदत्ते आगता कथम अहम भव द्रष्टुम साक्षात्ष्यी कथम एते सर्वे एंस नाम, अहम एक तत्द्रुँम न सगता द्रुँमें सगता श्री प्रभु तरही एते तरी मे अग्निपाषाण अंतरा अग्नि अस्त सहस्रषाण जले नस रक्षता घर्षण विधासी अग्निस्फूरेत एते ए मे तजातीजीवा अस्माक घर्षणतः अग्निस्फुति कहता है वह एक अतिम वचन शुवा हसीवत तपरा का, का वार्ता संवृत्ता सम्य न स्मरा किन्तु अहंता गंधो नापैति तथा कामी कांचन त्याग विषय आलाप अन्े अभवत् अपरे दुग्व प्रणम्य उपेष्ट अस् अवद तदंधोत्टने फस् फिर फस किंचिद अम्ल किंचिष्टम तदकं आनीय दाँमें शक्नो अहम अवदम लोमोनेड्तीी प्रभु अवदत् आनीयतां भो मो नासी का प्रश्ना पृप्वान्संत किं जाति भेद अस्ति श्री प्रभु कुत पुनः केशव सेनस्य गृह चच्ची व्यंजन भुक्तवान तथा पी एक वचन वच् एक दीर्घ शमश्रुला जन कर्क नीचे आगतवा तत्को इच्छा न संजाता पुनः किंचित कालान कशन तत्साएव हिम नीच्वायाताचर म्याचर रवेण चर्वेन भक्षित तजासी जातिद स्वतः स्खल यहा नारिकके पदपृक्षो वृद्धि आपनोति पर्ण स्वतः स्खल जाति तथा स्खलती आकृष्य न छिद्यता तत्शकाव अहम अपृछम केशवमहोदय कीदृशो जन श्री प्रभु अयि स दवु्यहं अभी चैलोक्यमोदय श्री प्रभु साधुजन सम्य गाया अहम शिवनाथ महोदय श्री प्रभु उत्तम जन पर तर्क कौती भो अहम हिंदूब्राह्मणों भेद कवदत्भेदन क्रे एक वादते कचन सानायी वाद्य भोतान धार्यन वर्तन अपर कस्शन तन्मध्ये राधा मम अभिमती इत्यादि विचितान समुत्थपय ब्रह्म निराकार भोरव धारिय उपबेषा तथा हिंदूजना विचिस्थय जलम तथा हिम निराकार तथा साकार यद शैत्यन हिमायते ज्ञान से उष्णतया हिम जलती भक्तिमेन जलम कर्कायते तदम वस्तु ना जान क्या यहां पुष्कर पिता चुनाती एक जलम गृति पृछ वक्षति जलमी अपरघट्टे ये जलम गृह वक्ष पानी अपरैकघट्टे ओयाटार ये अयाकोया जलं तो एक बल अचलानंदतीर्थावधूते सात्कार जात अवदत सोतरंग सेकुम व अहम अवदम आी प्रभु स कदृ प्रतीयते स्म अहम अत्युत्म प्रतीयते स्म श्री प्रभु अस्त स उत्तम अथवा अहम उत्तम अहम तेन सह की तुलना स पंडित विद्वान्च भाव पंडित ज्ञानी उत्तर शुत्वा किंचितिद विस्मता सन् तूषणि अवर्तत दमेसान अहम अवदम तत्ंडित भवतम अर्ति भवत समीपे कौतुकं साति सातिशय अस्ति इदानम हसन अवद सम्य उक्तं यथार्थम उक्त